श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी योगानंद स्वामी योगानंद के मठ जीवन का वृतांत, उनके जीवन की अन्य घटनाओं के ही समान ही प्रायः अज्ञात है अतः कालक्रम के अनुसार उन घटनाओं को संबद्ध करने का व्यर्थ प्रयास न कर हम उनके आधार पर उनके व्यक्तित्व के विशेष पक्षों को प्रस्फुटित करने का प्रयास करेंगे योगिन महाराज लंबे और दुबले शरीर के थे उनके नेत्रों के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे मानो जगन्नाथ की आंखें दक्षिणेश्वर और काशीपुर में वे इतना अधिक ध्यान करते थे कि उनके नेत्र लाल रहा करते थे इसीलिए ठाकुर कहते थे अर्जुन के नेत्रों के समान नेत्र मठ जीवन में उनके ये अर्जुन नेत्र सभी का ध्यान आकर्षित करते थे एक प्रत्यक्ष दृष्टा की लेखनी ने उनका उस समय का चित्र इस प्रकार अंकित किया है एक दिन उन्होंने इन लंबे कृषकाय तथा अपूर्व नेत्रों वाले सन्यासी को वरानगर मठ की ओर जाते देखा सन्यासी के पांव नंगे थे कपड़े के नाम पर शरीर पर केवल एक धोती थी तथा मस्तक मुंडित था उनकी पीठ पर एक थैली में सब्जियाँ थीं तथा दाहिने हाथ में एक हंडी ठाकुर सेवा के लिए इन चीज़ों को लेकर कड़ी धूप में चले जा रहे थे फिर भी प्रसन्न प्रशांत वजन कौन कहेगा कि ये सावर्ण चौधरी वंश के हैं दूसरा चित्र बलराम मंदिर का है मठ आलम बाजार को स्थानांतरित हो चुका था पर मठ जीवन का कष्ट धनाभाव तथा अनिश्चितता तब तब भी दूर नहीं हुई थी ऐसी निराशा के दिनों में भी स्वामी योगानंद के कंठ से एक बड़ी आशापूर्ण वाणी निकली थी उस दिन बलराम मंदिर के बरामदे में टहलते हुए उन्होंने अपने साथी से कहा था ईसा मसीह के समय कुछ त्यागियों सन्यासियों ने निकलकर जगत में उथल पुथल मचा दी थी इस युग में पुनः एक बार कुछ त्यागी निकलकर जगत में उथल पुथल मचा देंगे ठाकुर की वाणी में कितना विश्वास होने पर उस सुदूर अतीत के घोर अंधकार में भी आशा का ऐसा आलोक प्रकट हो सकता है पाठक क्या एक बार इस पर विचार करेंगे स्वामी शिवानंद के मतानुसार योगिन महाराज अच्छे विनोद प्रिय थे आलम बाजार निवास काल में एक दिन भिक्षा से लौटकर उन्होंने नाट्यपूर्ण हाव भाव के साथ अपना अनुभव सुनाकर मठवासियों को आमोदित किया था उन्होंने कहा था उस औरत के भला है ही क्या एक घास फूस की झोपड़ी दो फटी गुजड़ियाँ और एक तांबे का लोटा हारे कहती थी कि मैं उसके घर चोरी करने गया हूँ कहना न होगा कि सन्यासी योगानंद उन दिनों मान अपमान से परे सहज आनंद के सागर में उतर रहे थे निर्जनता उन्हें विशेष पसंद थी कुछ गीता उपनिषद आदि के अतिरिक्त उन्होंने अधिक शास्त्र आदि नहीं पढ़े थे परंतु शिक्षा स्वेच्छापूर्वक तपस्या उन्होंने खूब की थी अट्ठारह ईस्वी में उन्होंने स्वामी निरंजनानंद के साथ प्रयाग में तपस्या की थी तत्पश्चात फरवरी में वे काशी गए और सीताराम के छत्र के सम्मुख रहते हुए गहन साधन भजन एवं तप में डूब गए उन दिनों बारंबार भिक्षा मांगने में समय न गंवा वे एक ही बार में प्राप्त रोटियां रख दिया करते थे और उसी में से थोड़ा थोड़ा पानी में भिगोकर कर तीन चार दिन तक लिया करते थे संभवतः इस प्रकार की कठोरता के फलस्वरूप ही बाद में उन्हें भीषण उधर रोग हो गया और वही उनके देह त्याग का कारण भी हुआ जो भी हो काशी के लोग शांत प्रकृति योगानंद पर श्रद्धा रखते थे इसीलिए काशी में उस वर्ष सांप्रदायिक दंगा होने पर भी वे स्वाभाविक रूप से सब और भ्रमण कर सकें उन्हें किसी ने स्पर्श तक नहीं किया कठोरता के कारण उत्पन्न अजीर्ण रोग से वे मई महीने में वराहनगर मठ लौट आए अगस्त में वे पुनः वाराणसी होते हुए प्रयाग गए 1892 सौ बयानवे ईस्वी में वे आलम बाजार मठ को लौट आए और वहां कुछ महीने तक निवास किया इस प्रकार अंतर्मुख रहने पर भी योगानंद संसार के दुख कष्टों के बारे में उदासी न थे उनके गांव के एक व्यक्ति का रेल दुर्घटना में देहांत हो गया उसका परिवार असहाय हो गया इस घटना से उनके मन को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दी